की सूचना भी वहीं से मिलेगी और कोई उपाय भी नहीं तो जहां पानी की सूचना मिलती है पानी का संबंध वहां से कुछ नहीं है लेकिन सूचना वहीं से मिलती है इसी तरह सत्य के स्वरूप का परिचय जहां से मिलता है वहां उस स्वरूप का कोई मतलब नहीं है लेकिन सूचना वहां से मिलने के अलावा कोई उपाय भी नहीं है तो बड़ा दुरूह विषय हम लोग सोचते दर्पण में बिल्कुल सही दिखता है साफ साफ दिखता है अगर विचार करो तो साफ साफ गलत दिखता है गलत भी तो साफ साफ दिख सकता है कैसे अच्छा दर्पण देखो तो दर्पण में जो हाथ दिखता है तो दाया हाथ बाएं की जगह दिखता है बाएं हाथ दाए की जगह दिखता है सब उल्टा ही दिखता है हमको लगता है कि सही दिखता है लेकिन उस उल्टे को देखकर सही का अनुभव करना होगा इसलिए बहुत लोग ग्रंथ में ही अटक गए ग्रंथ की ऐसी ग्रंथ लग गई है इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि ये पुस्तक इसका नाम है पुस्तक ये पुस्तक है अंग्रेजी का शब्द पुस्त ये पुस्तक है ये पुस्तक है ये पुस्तक नहीं है ये, ये उस मार्ग में सहयोगी है उस तक तो किसी आस्तक पुस्तक है उस तक पहुंचना हो तो सदगुरु के दर पर दस्तक देनी पड़ती है तब कोई उस तक पहुंचता है तो ऐसा सूक्ष्म विषय जिसके लिए कहा गया तदे यदि ती तदूर तदवंतिके तद अंतर से तद तद एजती, तद एजती वह चलता है ती वह नहीं चलता तद दूर है वह बहुत दूर है तदवंत के वह बहुत पास है, यह गति की गति है। जो गा मीठे गुड़ को रस अंतर्गत ही भाव है इसलिए भाई जनक जी कहते हैं कि मेरी बुद्धि उस सूक्ष्म विषय वेदांत ब्रह्म विचार का भी विवेचन कर सकती है अरे महाराज अभी तो हम लोग भगवान की मंगलमयी कथा कह रहे हैं सुन रहे हैं जहाँ वाद होता है विद्वानों का आदर है वे महानीय महापुरुष अपने अपने मत को लेकर जो मतवाद की धारणा से अपना अपना विचार विनिमय करते हैं विचार रखते हैं इतना द्रोह होता है एक बार हुआ मध्य प्रदेश के एक शहर होशंगाबाद में नर्मदा जी किनारे सत्संग हुआ सभी वाद वाले आए बड़े बड़े विद्वान अद्वैतवाद के विशिष्टाद्वैतवाद के शुद्धाद्वैतवाद के शुद्धाद्वैतवाद विशिष्टाद्वैतवाद अद्वैतवाद द्वैतवाद द्वैताद्वैतवाद इस वाद पर विचार विनिमय हुआ सब विद्वान अपनी अपनी बात कहें अपने अपने मत को सिद्ध करें तीन दिन हुआ एक विद्वान एक के घर ठहरे थे जब जाने लगे तो उन्होंने कहा कि देखो भाई तीन दिन हुआ ये वाद पर विवाद और विचार विनिमय तो तुम्हें इनमें से कौन सा वाद समझ में आया वो बोला महाराज नाराज तो नहीं होगा बोले बिल्कुल नहीं बोले हमें तो हमारा होसंगा होशंगावाद ही समझ में आता है और ये एक भी समझ में नहीं आते पता नहीं आप लोग क्या कहते हो बोलो भाई वो कहते हमें हाँ नहीं समझ में आता ये क्या आप कह रहे हो तो इतना इतना सूक्ष्म विषय है, है। पर जनक जी कहते हैं कि मेरी बुद्धि भी ऐसी पहनी है कि इसका विवेचन कर सकती है अच्छा राजनीति को समझना भी बड़ा कठिन पर जनक जी कहते हैं धर्म राज राजनय राजनीति में निर्णय करना हो तो मेरे से बढ़िया कोई निर्णय नहीं कर सकता मैं कर सकता अच्छा और धर्म धर्म भी इतना दुरु है किम कर्म किम अकर्मित कवियो अपत्रोहिता गीता भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्या करें क्या न करें इसमें बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि मोहित है निर्णय नहीं कर पाते हैं जनक जी बोले मैं निर्णय कर सकता हूं अब आप विचार करो धर्म राजनीति ब्रह्म विचार जैसे सूक्ष्म दुरूह विषयों का विवेचन करने में समर्थ जनक जी की बुद्धि है पर जनक जी कहते मेरी ऐसी बुद्धि भी सोमति मोरी भरत महिमा ही मेरी ऐसी बुद्धि भरत जी की महिमा को कहे का छू सकत न छाही मेरी ऐसी बुद्धि भरत जी की महिमा को कहे क्या छाया भी नहीं छू सकती अब यह बड़ी अनोखी बात छाया छुई नहीं जा सकती यह तो थोड़ी अटपटी बात है पकड़ी नहीं जा सकती है तो कहा जा सकता है पर छूकर तो बताया जा सकता है यह रही आपकी छाया पकड़ नहीं सकते पर छू तो सकते हैं पर जनक जी कहते हैं कि भरत जी की महिमा की छाया को छू नहीं सकती मेरी ऐसी पैनी बुद्धि भी क्यों भरत जी की छाया को क्यों नहीं छू सकती इसलिए आप देखो व्यक्ति की परीक्षाई तो आप छू सकते हैं परीक्षाई की परीक्षाई दिखेगी ही नहीं छुएंगे कैसे व्यक्ति की परीक्षाई तो छुई जा सकती है पर परीक्षाई की परीक्षाई नहीं छुई जा सकती है तो जनक जी का भाव यह है कि भरत व्यक्ति होते तो मैं उनकी परीक्षाई छू लेता पर भरत जी व्यक्ति नहीं है तभी तो देवगुरु ने कहा था मन थिर कर देव डर न जाने राम परिछ भरत जानी राम परिछाई भरत भरत ही जान राम परीक्षाई भरत जी को तो राम जी की परीक्षाई समझो इसलिए जनक जी बोले मेरी बुद्धि भी काम नहीं कर रही वशिष्ठ जी बोले मेरी बुद्धि भी काम नहीं कर रही लो अब निर्णय कैसे हो तो जब दोनों पंच निर्णय नहीं कर सके दोनों ज्ञानी निर्णय नहीं कर सके तो इन्होंने सोचा एक काम करें क्या बोले दो पंच जब फैसला न कर पाए तो तीसरे सरपंच को चुन लेते हैं तो भाई अब तो तुम करो तो इन दोनों पंचों ने चुना किसे यह भी विचारणीय बात है राम वचन सुनी मूली जनक सकुचे सभा समेत सकल बिलोक भरत मुख न उतर दे। भरत जी की तरफ देखने लगे अब तो तुम ही फैसला करो हम क्या फैसला कर दे हमारी अकल तो काम नहीं कर रही कहा क्यों बोले दो झगड़ रहे हों इस बात को लेकर कि ये चीज हमारी है और वो कहे के नहीं हमारी है एक चीज के दो दावेदार हों तो पंच कुछ फैसला भी करें और दोनों कह रहे हैं हमारी नहीं वो कहते हमारी नहीं वो कहते हम क्या फैसला कर दे किसकी हाँ अगर आज कल के होते तो कहते हमारी है तुम दोनों जाओ एक सच्चन वो सुना रहे थे सच्ची घटना सुना रहे थे एक विनोदी स्वभाव का आदमी था तो मिठाई की दुकान पर पहुंचा सवेरे सबे तो सवेरे जैसे मिठाई की दुकान से आई तो गरम गर्म जलेबियां थाल में भरे हुए वो हलवाई बैठा था वो बड़े प्रतीक्षा में था कि कोई ग्राहक आएगा बैठा बेचारा शांत एक आया बहुत विनोदी स्वभाव का आदमी मजाक करने वाला वो आकर बोला तो कुछ नहीं उसने अपनी दोनों उंगलियां ऐसे की उसकी आंख की तरफ ऐसे आंख की तरफ दोनों उंगलियां ऐसे सो ले क्या कर रहे हो तो बोले तुम्हें दिखाई देता है सोलहा दिख रहा है बोले फिर ऐसा दिखना किस काम का सामने जलेबियां रखी खाते क्यों नहीं हो सामने ही जलेबियां रखी है क्यों नहीं खाते हो जब दिख रहा है उसने कहा कैसे आदमी हम दुकान चलाते हैं बाल बच्चे पालते हैं अगर हम ही जलेबियां खाने लगेंगे तो हमारे बच्चे मर जाएंगे हमारे बच्चे भूखों मरेंगे अगर जलेबियां हम खा लेंगे तो हमारे बच्चे भूखों मरेंगे तो वो क्या बोला तो बोले हम खा रहे हैं हमारे मर जाने दो अब उसके खाने उसके को मरेंगे लोग भी अब उसकी जलेबियां वो खाएगा तब तो। उसके को मरेंगे वो तो जिसकी दुकान है उसके मरेंगे ये फैसला करने वाले बड़े अजीब होते तुम्हारी नहीं तुम्हारी नहीं अच्छा दोनों घर बैठो जाओ हमारी है पर ये उस जमाने की पंचायत है जब महाराज जनक कहते हैं कि हम किसकी बता दें वशिष्ठ जी कहते हैं हम किसकी बताएं अयोध्या की संपत्ति राम भरत में आज छिड़ गई भैरव एक लड़ाई चौदह वर्ष लड़ेंगे दोनों चलो देखने भाई एक और श्री राम और एक भरतशील व्रतधारी अवध राज्य को गेंद बना दोनों ने ठोकर मारी दोनों ने ठोकर मारी अब दोनों कह रहे कि हमारी अकल ही काम नहीं करती किसकी बताए हम क्या फैसला कर देकिन दोनों बोले राम जी आप ही कुछ बोलो गुरु जी और जनक जी बोले राम जी आप बोलो कुछ राम जी बोले कि आप लोग बैठे और हम फैसला करें तो यह तो अशिष्टता होगी विद्यमान आप अपने मिथिलेश मोर काव सब भांति भदेशु मेरा बोलना तो बड़ा भद्दा लगेगा तब दोनों चुप हो गए कि आप भी नहीं बोल रहे हैं और हम बोल नहीं पा रहे हैं तो करें क्या तो सकल विलोकदरत मुख भरत जी की तरफ देखने लगे आह भरत विवेक भरत जी जैसा विवेकी कौन इसीलिए ये सुमरी सारदा सुहाई महा <laughs> ही सुमरी सारदा, सारदा, सारदा सुहाई अब इसमें भी थोड़ा गंभीरता से अगर हम लोग विचार करें भगवान राम बोले कि मैं बोलूंगा तो मेरा बोलना भद्दा लगेगा भरत जी बड़े विवेकी हैं और विवेकी कौन जो बाहर ही नहीं अपने भीतर भी भगवान का अनुभव करे वही विवेकी है भरत जी ने मन ही मन सोचा कि आज मेरी वजह से प्रभु को बोलने में भद्दा लग रहा और ज्ञानी जन ये कुछ बोल नहीं रहे ना गुरु जी न जनक जी और भगवान को बोलने में भद्दा लग रहा तो भरत जी उठकर खड़े हो गए प्रणाम किया हाथ जोड़े और बोलने लगे किसी ने कहा कि राम जी को बोलने में भद्दा लग रहा और भरत जी बोलने लगे ये तो छोटे भैया इन्हें तो और भद्दा लगना चाहिए पर नहीं नहीं भरत जी ने यही कहा मन ही मन के प्रभु अगर आपको बाहर से बोलने में भद्दा लग रहा है तो भीतर भी तो आप बैठे भीतर से बोल दीजिए भीतर कहा बोले सभा में आप बैठे और भीतर भरत हृदय सिया राम निवासु मेरे हृदय में भी तो आप बैठे हैं इसलिए आप बोल दीजिए वाणी मेरी होगी और बात आपकी होगी यह विवेकी पुरुष का लक्षण है जब वह भगवान के लिए साधन बन जाए हमारा उपयोग करो आप जैसा चाहो वैसा ये वाणी मेरी रहे पर बात आपकी रहे जीवन मेरा हो पर इस जीवन में अभिमान आपका हो आप विराजमान रहें और सचमुच जो ऐसे हो जाए वही भक्त भरत जी बोले और क्या जैसे ही बोलने लगे तो ही सुमरी सारदा सुहाई सरस्वती जी का आह्वान किया अब सरस्वती जी बोल रहे हैं इसका मतलब भरत जी नहीं बोल रहे सरस्वती जी बोल रही और सरस्वती जी किसके बुलाने से बोलती हैं सरस्वती जी भगवान की कृपा हो तो तीर्थराज प्रयाग में अर्ध कुंभ का भी तो बड़ा भव्य मेला है लोग आ जा रहे हैं वहीं की एक मुझे घटना याद आई बहुत वर्षों पहले एक बार ऐसी कुंभ मेला तो नहीं था पर पंडित मदन मोहन मालवीय जी काशी से प्रयाग पधारे कुछ व्यवहारिक कार्य था उससे छुट्टी पाकर वो सोचते थे संगम स्नान कर लें तो पंडा जी के पास गए जो उनके कुल पुरोहित थे कि पंडा जी हम संगम स्नान करेंगे पंडा जी बोला अरे वाह भाग भाग्य आप जरूर चलो और हम चलेंगे बोले चलोगे तो ठीक लेकिन एक बात सुन लो आप जो भी संकल्प मंत्र श्लोक आदि श्लोक का उच्चारण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए बिल्कुल शुद्ध पंडा घबड़ाया क्योंकि पंडा की इस पंडा की श्लोक को व्याकरण से ज्यादा तो यजमान से ही मतलब होता है वो तो, तो बड़े युक्ति वाले होते अरे एक जी की कहानी सुनाऊं वृंदावन में जमुना जी के किनारे भंग छाने पड़े यजमानों की से तक तो भंग के नसे। अच्छा एक दूसरे की वो कमी निकालने के लिए भी सतर्क रहते कि किसी की कुछ निकले एक यजमान आया तो पंडा जी भंग के नशे में संकल्प मंत्र बोलने लगे हजम्बुदीप भरत खंडे और मासा नाम उत्तम मासे तो सब ठीक कह गए था शुक्ल पक्ष बोले कृष्ण पक्ष कृष्ण पक्ष दूसरा पंडा बोला।, बोला गलत बोल रहा है गलत बोल रहा है उसको छोड़ो इधर आओ इधर आओ अब उसका नशा उतरा गड़बड़ी हो गई लेकिन वो भी पंडा है भले कहा जाते हैं यही बैठ यजमान बोला कि तुम गलत बोल रहे हो वो कह रहे क्या आप गलत बोल रहे हैं पंडा बोला गलत नहीं है शुक्ल पक्ष को कृष्ण पक्ष कह रहे हो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कृष्ण पक्षे, क्रिश्न पक्षे। तो वो भी नसे से बोला जाने दे ये वृंदावन <laughs> है शुक्ल पक्ष की क्या जरूरत यहां शुक्ल पक्ष वृंदावन वृंदावन में कृष्ण पक्ष नहीं रहेगा तो क्या वृंदावन ऐसे ही मालवीय जी ने उन पंडा जी से कहा प्रयाग में शुद्ध श्लोक उसने सोचा अगर कह दूंगा कि ऐसा संभव नहीं है तो ये दूसरे पंडा के पास जाएंगे अरे बोले नहीं चिंता मत करो ऐसा ही शुद्ध श्लोक सुनाई नहीं होगा आप पर आ जाओ ले गया ना हो सोचा मालवी जी भूल जाएंगे रास्ते में फिर मालवी जी ने कहा याद है शुद्ध श्लोक सोला सब हो जाएगा चलो चलो गए वहां पहुंचे संगम में जैसे ही उतरे मालवी जी ने कहा याद है शुद्ध श्लोक बोला मुसीबत हो गई ये शुद्ध श्लोक से तो तो उसको युक्ति मालवी जी आप कहा खड़े हैं बोले संगम में बोले किस किस किसका संगमना सरस्वती कहा मालवी जी के मुख गंगा जी और बोले सरस्वती तो मालवी जी के मुख से निकला की यहाँ सरस्वती लुप्त है तो पंडा बोला मालवी जी जहाँ सरस्वती लुप्त हो वहाँ आप शुद्ध श्लोक के उच्चारण की बात कर रहे हैं जहाँ सरस्वती लुप्त है इसलिए भैया सरस्वती भी जब जागती हैं तो इसमें प्राणी का पुरुषार्थ नहीं है शारद दारु नारी सम पानी। सारद दारू नारी स्वामी राम सूत्रधर अंतरयामी या पर कृपा करें जनजानी कवि नचा वहीं सरस्वती जी तो कठपुतली के समान है और राम जी सूत्रधार है अंतरयामी अच्छा देखो कठपुतली नाचते हुए दिखाई देती है लेकिन महिमा तो सूत्रधार की जो नचाता है लेकिन कठपुतली न हो तो सूत्रधार नचाए किसे और सूत्रधार न हो तो कठपुतली को नचाए कौन इसलिए सरस्वती जी को नचाने वाले कौन हैं राम जी जिस पर कृपा कर दे उसके भीतर ही सरस्वती माता नृत्य करने लगती है कृपा करने लगती हैं तो भरत जी ने भी सरस्वती जी को बुलाया क्यों क्योंकि सरस्वती जी के माध्यम से ही भगवान बोलेंगे ही सुमेरी सारदा सुहाई मानसते मुख पंकज आई तब भरत जी बोले दो, दो, कहव मोर मुनिनाथ निवाहा यही ते अधिक कहो में कहा और विवेक की बात देखो क्या कह रहे प्रभु मैं तो एक ही बात कहूंगा क्या आहे भरत जोरी हाथ रघुवर लौट चलो तुम बिन नाथ भाई एक भिक्षण में सब विधि अवध अनाथ रघुवर लौट चलो और अगर यह विचार ना हो तो गृह फेरी लक्ष्मण रिपुसूदन नाथ चलो में साथ रघुवर लौट चलो लक्ष्मण शत्रुघन को घर भेज दो मुझे साथ ले, ले। और तीसरी बात ना ही तो तीन बंधु जाही बन प्रभु की अवध है अवधुवर लोट चलो नहीं तो तीनों भाई बन में चले जाएं आप श्री सीताराम जी अयोध्या लौट जाए भगवान ने काम ने तीनों बातें सुन ली तुम्हें तो साथ ले जाऊं लक्ष्मण शत्रुघ्न को घर लौटा दूं एक सबके साथ में अयोध्या लौट चलू दो तीनों तुम भाई तुम बन में चले जाओ हम और जानकी जी अयोध्या लौट जाए तीन इनमें से तुम्हारी बात कौन से? इन तीन बातों में तुम क्या चाहते हो दूसरा कोई हो तो कहते हमारी तो आप जानते हो वही बात है बस वही लेकिन हा हा हा भरत जी क्या कहते हैं बिनती सुनी प्रभु हमारी बात ये तीनों नहीं तीनों हमारी बात नहीं है बोले फिर बिनती सुनी प्रभु आ, बिनती सुन प्रभु सोई कीजिए जो उचित लगे रघुनाथ राम जी जो आपकी इच्छा सो हमारी इच्छा ऐसा भक्त कौन होगा इस संसार की गतिविधियों पर इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है जिसको हम परमात्मा कहते यह सब खेल उसी का है जिसको हम परमात्मा कहते यह सब खेल उसी का है क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में क्षणर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में काया की स्वासा डोरी का हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है जिसको हम परमात्मा कहते यह सब खेल है। निर्धन धनी धनी हो निर्धन ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी समझदार भी समझ न पावे ऐसा अजब तरीका है जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल सीखा हाँ। मिट्टी काली पीली हरे बन आसमान का रंग नीला मिट्टी काली नीली हरे बन आसमान का रंग नीला सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल सब कुछ उसकी ही लीला सबके भीतर स्वयं छिप गया सृजनहार सृष्टि का है जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल से राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा यही भक्ति का भाव है प्यारे यही भक्ति का भाव है प्यारे यही जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देने का नाम भक्ति है भरत जी कह दे विनती सुन प्रभु करो सोई जो उचित लगे रघुनाथ असक से विकल अति प्रभु चरणन दियो मात। श्री भरत जी कहते जो उचित लगे भगवान पूछते हैं बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है भरत जी कहते जो आपकी इच्छा है हमारी इच्छा है उनकी राजी में राजी रहना पर हम राजी नहीं रहते नाराजी में ही रहते इसलिए इस दुनिया में लोग भगवान से जितने नाराज हैं शायद और किसी से उतने नहीं होंगे कई लोग अब विचार में परिस्थिति ऐसी इसलिए कहते हैं मजबूरी भी तो भगवान का तो नाम ही मत लो आप हमें उनसे बड़ी शिकायत भगवान चलो अच्छा है एक आदमी के सिर में दर्द हुआ तो पट्टी बांध ली उसने सिर पर और ये नहीं कि पट्टी बांधकर कमरे में लेट दिया अब घूमना शुरू किया जितने लोग थे सब सब पूछते कि पट्टी सिर दर्द हो रहा है। ये सिर दर्द हो रहा है एक महात्मा बड़ी देर से देख रहे थे सबको बताता फिर सिर दर्द हो रहा सिर है सिर दर्द महात्मा का इधर है हाँ महाराज क्या हुआ बोली पट्टी इसलिए तो बांधी सिर दर्द हो रहा तो महात्मा बोले क्यों रही भगवान ने जब सिर दिया तब किसी को बताने नहीं गया सिर दर्द दिया तो झंडा बांधे घूम रहा है कि ये देखो सिर दर्द हो गया मैं कहता हूं कि अगर शिकायत के कारण हमें ढूंढने से मिल जाते हैं भगवान के लिए तो भगवान को धन्यवाद देने के कारण भी हमारे पास कम नहीं है लेकिन हमारा ध्यान उधर नहीं जाता हरि तुम बहुत अनुग्रहकीन हो साधन धाम विवुध दुर्लभ तन मोहि कृपा करी तीन हो हे भगवान आपकी बड़ी कृपा है नहीं तो आज हम इस रूप में नहीं होते जिस रूप में है मनुष्य बना दिया आपने भगवान की कृपा के कारण ही तो मनुष्य बने हैं कबों की करी करुणा नरदे ही भगवान की इच्छा में चलो कोई बात नहीं जो आपकी इच्छा सो हमारी इच्छा यह भक्ति की बात और विवेक की बात जो भगवान बाहर है वही भगवान भीतर है जो भीतर है वही बाहर है और नियम की बात नियम क्या है बोले जो राजा है वो आज्ञा करे तो राजा कौन है भरत जी कहते हैं राजा राम जान की रानी आनंद अवधि अवधि तो इस तरह से और जो निर्णय भी क्या हुआ यह भी विचारणी बात है पादुकाएं मिली और भरत जी पादुकाएं कहा लाए सिंघासन पर रख दे अब देखो भाई ये सिंहासन पर जो पादुकाएं रखी तीन दृष्टियां हैं तीन नियम कहा है मांग मांग आयु सुकृत राज काज बहुभात यह कर्म योग है उन पादुकाओं से आज्ञा मांग मांगकर राज्य काज करना यह कर्म योग है और पादुकाओं से आज्ञा लेना यह भक्ति योग है भगवान की पादुकाएं हमें नियंत्रित किए हैं भगवान की चरण पादुका ही हमें संभाले हुए हैं तो पादुकाओं से आज्ञा लेना यह भक्तियोग है पादुकाओं से आज्ञा लेकर करना यह कर्मयोग है और पादुकाओं में भी सीता राम जी को देखना असुख सुख जस सी राम यह ज्ञान योग है तो भरत जी ज्ञान योग की दृष्टि से भी महात्मा भक्ति योग की दृष्टि से भी महात्मा और कर्म योग की दृष्टि से भी महात्मा इसीलिए तीर्थराज प्रयाग ने कहा तात भरत तुम सब धि साधु चरण अनुराग अगाधु यह भरत जी की दृष्टि लेकिन हम लोगों की तो दृष्टि ही विचित्र है मैं ऐसे ही पादुका के बारे में चर्चा कर रहा था एक सज्जन बोले आप नहीं समझे इसका एक और अर्थ भी है हमने कहा क्या बोले भरत जी के राज्य में कोई गड़बड़ी नहीं हुई राम जी आए फिर गड़बड़ी शुरू